गीता, सांकर भाष्य अध्याय तेरा ओंत्रोध्याय सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वर सेगुणात्मिका अष्टा भिन्ना अपरा संसार हेतुवाद्या जीवभूता क्षेत्र लक्षणा ईश्वरात्मका सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियाँ बतलाई गई है पहले आठ प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो संसार का कारण होने से अपरा है अर्थात दूसरी परा प्रकृति जो कि जीवभूत रूपा ईश्वरात्मिका है याभ्या प्रकृतिभ्या ईश्वरों जगदुत्पत्ति स्थितिलयेतुत्व प्रतिपद्यते तेत्र क्षेत्र लक्षण प्रकृति प्रकृतिदयनिूपण द्वारण तद्वत् ईश्वर से तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्राध्याय आरभ्य जिन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण होता है उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियों के निरूपण द्वारा उन प्रकृतियों वाले ईश्वर का तत्व निश्चित करने के लिए यह क्षेत्र विषयक अध्याय आरंभ किया जाता है च इत्यादिना यावत् अतीताध्याभूताव्यायरसम तबतज्ञा संयासीनाष्ठा यहां वर्तंटन ते, ते तत्वन युक्ता यथोक्तर्माचरण भगवत प्रिया च अयम अध्याय आरभ्य इसके पहले बारहवें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत तत्वज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा अर्थात वे जिस प्रकार वर्ताव करते हैं तो कहा गया उपर्युक्त धर्म का आचरण करने से फिर वे कौन से तत्वज्ञान से युक्त होकर भगवान के प्यारे हो जाते हैं इस आशय को संधाने के लिए भी यह तेरहवा अध्याय आरंभ किया जाता है प्रकृति च्रिगुणात्मकाकरण विषयाकारेण पिणता पुरुष पुरुषस्य भोगापवर्गा कर्तव्यतया दियाद्याण संगण्यते सह अंत स इदम शरीर तदेत समस्त कार्य कारण और विषयों के आकार में परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग का संपादन करने के निमित्त देह इंद्रियादि के आकार से संघत मूर्तिमान होती है वह संघात ही यह शरीर है उसका वर्णन करने के लिए श्री भगवान वाच श्री भगवान बोले इदम शरीरम कौनतेम क्षेत्रमृत्य विधीये ये त्यो वेद प्रहु क्षेत्र तदम उत्तम शरीरम इति इदम् इस सर्वनाम से कही हुई वस्तु को शरीरम इस विशेषण से स्पष्ट करते हैं हे कौंतेय क्षत्राणा क्षया छत्रवद वा क्षेत्रम इति इति शब्द एवं शब्द पर पदार्थक क्षेत्र में एवं अभिधीय कथ्यते एक पुत्र, शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है इसलिए या यह शनै शनै क्षीण नष्ट होता रहता है इसलिए अथवा क्षेत्र के समान इसमें कर्मफल प्राप्त होते हैं इसलिए यह शरीर क्षेत्र है इस प्रकार कहा जाता है यहाँ इति शब्द एवं शब्द के अर्थ में है एक क्षेत्र यो आपाद विजाती आपादतलमस्तक ज्ञानन करोति स्वभाविकेन स्वाभाविक वा वेदनेन विषय करोति विभागस तम वेदिताहु कथयी इति इस शरीर रूप क्षेत्र को जो जानता है चरणों से लेकर मस्तक परिंद इस शरीर को जो ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है अर्थात स्वाभाविक या उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं इति शब्द एवं शब्द प्रार्थक एवं पूर्वत क्षेत्रज्ञ इति एवं आहू हो के तदविद तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विन्दन्ति विंदंत तद्विद यहाँ भी इति शब्द पहले की भांति एवं शब्द के अर्थ में ही है अतः क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं कौन कहते हैं उनको जानने वाले अर्थात उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानते हैं जे ज्ञानी पुरुष कहते हैं एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उक्तौ किम एतावन मात्रेण ज्ञान इति न इति उच्यते इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं इस पर कहते हैं कि नहीं क्षेत्र मिद्धि सर्वक्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान यम मत मब च क्षेत्र यथोक्लक्षण ची पर असंसारिण विजी सर्व्त्रु येत्रो ब्रह्मादिस्तंभपर्यतादेक क्षेत्रोपाधि प्रभक्त तम निरस्तसोपाधिभेदाशब्द प्रत्यागोचर विद्धि अभिप्राय तो समस्त क्षेत्रों में लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ भी मुझ असंसारी परमेश्वर को ही जान, अर्थात समस्त शरीरों में जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक शरीर रूप उपाधियों से विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है उसको समस्त उपाधि भेष से रहित एवं सत और असत आदि शब्द प्रतीति से जानने में न आने वाला ही समझ ये भारत यस् क्षेत्र क्षेत्र न ज्ञानगोचर अनदिष्ट अस्त क्षेत्र क्षेत्रोंो जेयभूतो यद क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानन तद्ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं इति मत अभिप्राय मम ईश्वर हे भारत जबकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान का विषय शेष नहीं रहता इसलिए ज्ञस् स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी जो ज्ञान है जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है मुझे ईश्वर विष्णु का यही मत अभिप्राय है ननु सर्व क्षेत्रेशु एक एवं ईश्वरों न अन्य तद्यतिरक्त भोक्ता विद्यते चेत तत विद्ये तत्ईवर संसारी ईश्वर व्यतिरेकेण वंसारीण अन्वाद संसारा भाव प्रसंग उभयनिष्ट बंधमोक्षत शास्त्रक्य प्रसंगा प्रत्यक्षादी प्रमाण विरोधा चुप यदि समस्त शरीरों में एक ही ईश्वर है उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है ऐसा माने तो ईश्वर को संसारी मानना हुआ नहीं तो ईश्वर से अतिरिक्त अन्य संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग आ जाता है यह दोनों ही अनिष्ट है क्योंकि ऐसा मान लेने पर बंध मोक्ष और उनके कारण का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी इस मान्यता का विरोध है प्रत्यक्षेण तबत सुख दुख तद्धेतुक्षण संसार उपलभ्य से जगद्वैचित्रोपलब्धे च धर्माधर्मित संसार अन्मीयतेमेतुपन्न आत्मेशरिक प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सुख दुख और उनका कारण रूप यह संसार दिख ही रहा है इसके सिवा जगत की विचित्रता को देखकर कर पुण्यपाप हेतु संसार का होना अनुमान से भी सिद्ध होता है परंतु आत्मा और ईश्वर का एकता मान लेने पर ये सब के सब अयुक्त ठहरते हैं न ज्ञानाज्ञानयो अन्य उपपत्ति है, है। दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्या या च विद्यत जाता तथा चयो विद्याविद्याष फलभेद अभी विरुद्धों निर्दिष्ट श्रेय च इति विद्या विषय प्रेय चषय शेय प्रेय तो अविद्या्य उत्तरपक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से यह सब संभव है श्रुति में भी कहा है कि प्रसिद्ध जो अविद्या और विद्या है वे अत्यंत विपरीत और भिन्न समझी गई है तथा उसी जगह उन विद्या और अविद्या का फल भी श्रेय और प्रिय इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखलाया गया है इसमें विद्या का फल श्रेय मोक्ष और अविद्या का प्रिय इस भोगों की प्राप्ति है तथा च्यास द्वाभिमावत पंथाण इत्यादि इमं द्वावेव पंथाण इत्यादि च यह चेन निष्ठे उगते वैसे ही श्री व्यास जी ने भी कहा है कि यह दोनों ही मार्ग है इत्यादि तथा यह दो ही मार्ग है इत्यादि और यहाँ शास्त्र में भी दो निष्ठाएँ बतलाई गई है अविद्या सह चहकार्य विद्या आतव्या श्रुति स्मृति न्यायभ्य अवगम्य इसके सिवा श्रुति स्मृति और न्याय से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या के द्वारा कार्य सहित अविद्या का नाश करना चाहिए